एक सूत्र हमने लिखा है आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व आहार विहार बराबर स्वास्थ्य आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व आहार विहार व्यवहार व्यवस्था व्यवहार बराबर व्यक्तित्व व्यक्तित्व के बारे में लिखा है ऐसा ही एक सूत्र लिखा है तो इस सूत्र के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मानव अपने आहार को पहचानने की आवश्यकता है ये बात आती है मानव अभी तक अपने आहार को पहचाना नहीं पहचाना पहले उसी को सोच लो है ना तो इस बारे में हमारा उद्घोष ये है मानव अपने मानवीय आहार को पहचाना नहीं है कैसा भाई मानव शाकाहार भी करता है मांसाहार भी करता है बात सही है कुत्ता क्या करता है शाकाहार ये की दोनों दोनों इसको बुद्धि सिखा दोनों करता है क्या करता है कुत्ता क्या करता है रोटी भी खाता है मांस भी खाता खाता है है आदमी क्या करता है इन दोनों में क्या अंतर है <laughs> मैंने आपको प्रकृति सहज विधि से पूछना हो, इसमें हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप की कोई आशंका नहीं है ना किसी के पक्षधर हो प्रतिपक्षधर हो ऐसा भी नहीं है मैं इस बात की घोषणा किया मानव अपने आहार विधि को पहचाना नहीं है ये बात सच्चाई है पहचानने की जरूरत है कि नहीं है बाद में सोच लीजिए उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया कुत्ता और मनुष्य कुत्ता कैसा आहार करता है और मनुष्य कैसा आहार करता है ठीक है ठीक है ये बात पूरा हो गया यहाँ सोचने की बनती है आहार विहार को हम स्वयं में नहीं समझेंगे कुत्ता भी संवेदनशीलता में घूमता ही है और मनुष्य भी संवेदनशीलता में ही घूमता है उसमें भी कोई अंतर नहीं हुआ अंतर हुआ नहीं हुआ आहार में भी अंतर नहीं हुआ यदि विहार को यदि हम संवेदनशील संवेदनशील विधि को ही हम विहार माने और कुत्ता की विहार में मनुष्य की विहार में क्या अंतर हुआ सोचने की मुद्दा है हमारा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है मई तो, तुलनात्मक विधि से आपको ये दो कंपैरिजन के लिए आपके प्रस्तुत किया ठीक है संवेदनशील विधि की सीमा में तो कुत्ती बिल्ली से और मनुष्य की संवेदनशील विधि से कोई अंतर दिखता नहीं है ठीक है और आहार में अंतर दिखता नहीं है तब क्या किया जाए मनुष्य अपना आहार पद्धति को पहचाना माना जाए नहीं पहचाना माना जाए इसी आहार विधि को भात भाति व्यापार में आदमी लगाता है कुत्ता नहीं लगाता है यहाँ से डिविएशन हुआ व्यापार कार्य में भातिभा विधि से लगाता है आदमी किस बात को डब्बा में बंद करके क्यों बाबा ठीक बात है वो वो करके जंका मंका करके इसको व्यापार में लगाता है किस बात को आहार को कुत्ता वो धंधा नहीं करता यहां से मनुष्य और कुत्ते के अंतर यहां से शुरू हुआ है ये बात सही है यह गलत है तो अब अब क्या किया जाए अब स्थिति में हम क्या घोषणा करें मनुष्य अपने आहार पद्धति को पहचाना माना जाए नहीं पहचाना माना जाए इस गवाही के साथ हमारा निष्कर्ष ये है हम मानव मानवीय आहार पद्धति को अभी तक ना पहचान पाए हैं नहीं उसको ठीक से निष्ठा से हम लेके चलने में ही समर्थ हुए हैं हम कितने कितने वर्ष पीछे है कितने वर्ष तक हम समल पाएंगे आप सोच लीजिए इस बीच में धरती बीमार बे, बे, हो गए झंझिये पैदा हो गए अब क्या करोगे धरती बीमार नहीं होता अपन इंतजार करते हैं। हाँ भाई आगे युग में होगा और उसके आगे युग में होगा उसके आगे युग में होगा अब धरती बीमार हो गया तो हम कहा तक इंतजार करें क्या कर डाले ये भी एक पुराण पंचांग निकलता ही ठीक हो गई यदि ये, ये सच्चाई है यदि ये झूठा है तो इसको माना न जाए सच्चा है तो ये सोचने की मुद्दा है ठीक है आहार विहार को हमको पहचानना ही होगा उसके पहले हम व्यवस्था में जीना बनवा नहीं करेगा आदमी व्यवस्था में तो जिएगा नहीं आहार विहार में ही विचलित हो गया उसके बाद कौन सा व्यवस्था में जिएगा भाई मैंने जीवन से भिन्न रूप में जीने के लिए आहार विहार एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है यदि हम निश्चय करते हैं निर्णय करते हैं उसका पालन करना ही पड़ेगा न नहीं पालन करने से हो जाता है क्या निर्णय करने मात्र से होता है क्या पालन करने से निर्णय किया हुआ का गवाही मिलती है बात सही है ऐसा चाहिए तब हमको क्या करना चाहिए सोचिए तो इस क्रम में हमारा जो सूझबूझ है हमारा अनुभव है मेरा स्वयं का अभ्यास है वो ये कहता है तो मनुष्य को मनुष्य का शरीर रचना शाकाहारी शरीर के रूप में बनी हुई है नंबर एक नंबर टू मनुष्य की अंतर रचना, शरीर में अंतर रचना होता है और बाहर में जो है ना नखून है, है ना दांत है ये भी बना रहता है मांसाहारी जीव जानवरों का दांत और नखून अलग प्रकार से बनी रहती हैं और जो शाकाहारी जीव जानवरों का जो शरीर ये नखून और ये दांत अलग तरीके से बना रहता है दो हुआ तीसरा मुद्दा यह है तो शाकाहारी जानवर वोट से पानी पीते हैं मांसाहारी जानवर जीव से पानी पीते हैं। इन तीन जगह की यदि अपन ध्यान दें यदि इतना उदारता हो ध्यान दें तो पता लगता है कि मनुष्य की शरीर रचना जो है वो शाकाहारी जानवरों के सदृश है ये पता लगता है ठीक हो गए तो इस क्रम में हम ये, ये, ये निश्चय हम कर पाते हैं तब हम आहार पद्धति को पहचान सकते हैं आहार पद्धति को पाने के लिए विधि यही है अभी तक परंपरा में ये बात तो मदद हो चुकी है अनेक प्रकार के अनाजों को हम पैदा करने की हैसियत पैदा कर चुके हैं ठीक है विज्ञान आने की बात क्या किया वो हैसियत को घटा दिया विज्ञान युग आने के पहले हमारा देश में कम से कम सात हजार प्रकार की धान थी अब सात सौ नहीं है उससे कम हो गए थोड़े दिन के बाद इनका लैबोरेटरी में ही रह जाएगा धान और खे, किसानों के पास एक भी बीजा नहीं रहेगा उसका इंतजाम कर ही रहे हैं इस दिन से विज्ञान मानों का मानव का उपकारी हुआ मानव को मैंने बर्बाद किया सोचना पड़ेगा इसमें इस मुद्दे पर मैंने ये नहीं है विज्ञान से कोई मदद नहीं हुआ है ऐसा मेरा कहना नहीं है जहाँ तक दूर दूरश्रवण दूरगमन दूरदर्शन संबंधी कार्य मैंने जितने भी साकार हुए हैं यंत्र उपकरण इसमें मानव जाति की गति के लिए बहुत उपकार हुआ है मेरा मूल्यांकन ऐसा है थिंक किन्तु बाकी दिशा में जो क्षति हुई है उसको भी अनदेखी नहीं किया जा सकता उपकार हुआ है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए जो उपकार नहीं हुआ है हानि हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं मैंने समीक्षा होना चाहिए ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है ठीक है इन दोनों भाग को लेके चलने पर यह पता लगता है विज्ञान से बहुत उपकार हुआ है क्या उपकार दूरश्रवण दूरगमन दूरदर्शन सम्बन्धी बात विज्ञान युग के बाद तर्कसंगत जो वार्तालाप के लिए बहुत सारा खिड़कियां खोली ये बहुत बड़ी भारी उपकार है दोनों जगह में इसका उपकार हमको पहचानने में आया है इसके अलावा बहुत सारे जगह यदि होगा उस वो विज्ञानियों से हम पहचानेंगे समय समय पर और उसके बाद जो बर्बाद की पहचानी हुई ये सचाई है ये बर्बादी तो हुआ ही है क्या बर्बादी हुआ ये जो बीज विधि और बीज को उन्नत बीज बनाने की विधि से मनुष्य के जो है ना ज्यादा उपज पैदा करने के लिए जो उन्नत बीज बनाने का जो प्रक्रिया किया उसका परंपरा हो नहीं सका फलस्वरूप जो बनी हुई बीज परंपराएं ध्वस्त हो गई समाप्त हो गई सब हजम हो गए अब किसान खाली बैठने की जगह में आ रहा है तो इसमें दो ही मुद्दा है किसान पुनः अपने जागृति को पैदा कर ले अपने खेत में होने वाली धान बीजा वगैरह कुछ भी उसको अपने में संरक्षित करें यही इसका उपाय सूझती है इन उपायों को यदि नहीं अपनाते हैं एक दिन जो है ना अपने को ये, ये जो, जो दुकानदार बैठे हैं एक लेबरेटरी बना करके उनसे यदि बीजा नहीं मिला आप दाना नहीं बोगे ये तो बात है इस जगह में आने वाले हैं दिन इस पर तो ध्यान देना चाहिए ये दूसरा जो विज्ञान विधि से हम आहार निर्णय कर नहीं सके क्या अड़चन हुआ वो उसमें भी एक अड़चन पैदा किया क्या अड़चन पैदा किया पूछे तो अड़चन का स्वरूप ऐसा देखा गया जो मांसाहार शाकाहार का समानता को विज्ञान ने प्रतिपादित किया क्योंकि विज्ञान विधि से मांस को परीक्षण करने पर भी पुष्टि तत्वों का पहचान होता है इसमें दो राय नहीं है क्योंकि शरीर में पुष्टि तत्व का उपयोग होता है मांस के रूप में वो परिणत होता भी है इसको हम अच्छी तरह से जानते ही है वो ही पुष्टि तत्व वनस्पतियों में भी मिलता है ये भी बात सही है जो वनस्पतियों को सेवन करते हैं उनमें भी पुष्टि होती है पुष्टि तत्व रहता जो मांसाहार करते हैं उनके शरीर में भी पुष्टि तत्व हुआ करता है ये इसमें तो समानता दिखाई पड़ती है क्यों इसके मूल में जो है जो इसके, इसके मूल में जो मूल तत्व है जीवन और जीवन मानसिकता मानसिकता के ऊपर है ये ये अभी आगे की जो कुछ भी हमारा मंतव्य है वो मानसिकता के अर्थ में है मानसिकता शोषणवादी होना हिंसावादी होना नहीं होने के आधार पर और संपूर्ण मांसाहार प्रक्रिया आदमी को शोषण अहिंसा की ओर ही अप्रवृत करता है हिंसा और शोषण मानव के लिए अत्यंत हानिप्रद प्रवृत्तियां ये सब परिवार में भी हिंसा और शोषण वो हानिप्रद है और समाज में भी हानिप्रद है और व्यवस्था में भी हानिप्रद है परस्पर देश के साथ के भी प्रद है परस्पर समुदायों के परस्परता में भी हानि प्रद है इस बात को अपन अच्छी साधारण मन से ही इसको पहचान सकते हैं। इसके आधार पर मांसाहार शाकाहार की पुष्टि तत्व के आधार पर समानता को बताकर इस का दर्द पैदा किया इसमें मानसिकता का पहचान ना होने का ही फल रही है विज्ञान विचार से जीवन से और बने शरीर से अलग अलग कोई चीज है ऐसा कोई सोचने की तरीका ना होने से इस प्रकार की महानतम गलती कर बैठा इतना ही बात है